उपासना तो का मतलब होता है उसके साथ बैठना तो जितना अवैध होगा उतने ही उसके निकट में बैठना उपवास का भी वही अर्थ होता है उपासना का तो भी वह उपवास का मतलब होता है उसके निकट रहना उसका मतलब भूख मरना नहीं होता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 ये तो ये हम जितना साक्षी भाव में जाएंगे yes. उतना ही हम वो जो द्वेष है उसको छोड़ते हैं और वो जो एक है वो जो नहीं हुआ उसमें बैठते जिस दिन ये पूरा हो जाएगा उस दिन साक्षी भाव किस दिखाई नहीं हो जाएगा क्यूँकी साक्षी भाव में भी द्वेष की अंतिम चीना मांगी है जिस दिन ये पूरा हो जाएगा उस दिन, दिन, जाएगा। दिन, जाएगा। तो दिन, की की दिन ये समाज भी नहीं की साक्षी क्योंकि कितना साक्षा हूँ और दोनों साक्षी वो दोनों रहे दिए दोनों तो वो वो तो तो तो तो जब तक हम मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं तब तक पर जोर देना जैसे जो रहे है जैसे से मुक्त ही रह कोई दृष्टा और यही उपासना का वास्तविक हमारी कठिनाई क्या हो गई है हमेशा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 सारा क्रियाकंड चलता है करना, तक ले जाना है, जहाँ सब जाए, निषि उसके निकटतम जो द्वैत है वो साक्षी का है अस्वैत के जो निकटतम द्वैत है वो साक्षी का है यानी जो उसको हम आखिरी बस कहना चाहिए न्यूनतम बुराई है इसको इसको ये भी बुराई है ये भी जानी चाहिए तो आखिरी बुराई है और ये बोलते और, और अगर इससे दूर हम दृश्य को पकड़ते हैं तो हम बहुत दूर फाटने पड़े सिर्फ दृश्य से दृष्टा पर आना पड़े और दृष्टा ऐसी सिर्फ पीछे जाना पड़े तो जितना कम ऐसी कम पकड़े जिससे हम छोड़ सक रहे हैं उसी ख्याल पूरी उपास कोई कमी पड़ेगी आप तो सर्वो तो घूमते ही है लेकिन मैं बिल्कुल तो की संबंध हम किसी चीज़ हैं, तो वाला भी है, बिल्कुल जगती है तो है, जो बिल्कुल अकार हो गया हो मनोरंजन uh -huh. so mm -hmm. hmm. के लिए भी आशा रास्ते से निकलता है थोड़े से लोगों में इसलिए तो इतनी मेहनत करने पर भी बहुत ज्यादा परिणाम देता है नहीं तो एक गाँव में एक आदमी बीच आसमान है तो पूरे गाँव की आवाज बताएगा बदल नहीं क्यूँकी वो एक ऐसे तो तो ही कि हजारों मुझे और एक दी जग जाए तो क्यों जगह क्रांति हो और उस एक जमीन में को दिए हजारों मुझे के में शुरू हो जाए, हम कैसे है थोड़े से लोग चाहिए कोई बहुत लाखों की जरूरत नहीं एक ग्रह में एक साथ में ऐसा हो जो सच लोग ही जिज्ञासा चुका है तो टूट नहीं।, नहीं, तो नहीं।, नहीं।, नहीं पूरा का पूरा जन मानस तो बिल्कुल ही विपरीत चला गया है कुछ थोड़े से लोग हैं जो सूत्र को कायम रखते हुए और किसी न किसी तरह उसको आहूति देते देखिए आपके संबंध में रात को कितना बोले है आपने लेकिन आज सैकड़ों तो पर ना ले नहीं और तो कर सकते और दूसरी बात लोग खास करके अपना वो मानते है कुछ इसे कुछ सिर्फ व्यायाम के लिए अच्छा नहीं जिनका साधन के संबंध में था। का है या तो लोग ये समझेंगे उनको समझाया जाए कि कि पैर तो या, या ये समझ जाएंगे कि मत पढ़ो लेकिन एक आदमी पैर पढ़ते वक्त पैर पढ़ ही नहीं रहा ये उन्हें कभी नहीं लिखा जाता वो कुछ और ही कर रहा है उन्हें पता चलने उन्हें पता भी नहीं था वो उनकी कल्पना के बाहर है लेकिन उन्हें और बातें सोचना आती है जिससे उनको गुस्सा आ जाए क्रोध आ जाए तो वो किसी का सिर तोड़ने को तैयार हो जाते हैं किसी के सिर पर जूता मारने को तैयार हो जाते उनको कभी ख्याल नहीं आता किसी के सिर पे जूता मारने से क्या होगा लेकिन वो अपना एक भाव प्रकट हैं अब किसी को किसी से प्रेम हो जाता है वो उसको गले लगा लेता है कभी नहीं सोचते गले लगाने से क्या होगा हमारे भीतर जो भाव उसके थे वो अभिव्यक्ति थे अभी साल साल पहले इस बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने बाइक मौजूदा उसके भीतर क्या हो रहा है ये सवाल है सवाल है उसके भीतर कहीं कोई बात उठी है जो वो जानता भी नहीं रहा। और क्या मिल रहा तायर तायर जो है, है, है। क्या नहीं मिल रहा है ये किसी दूसरे का समझने का मामला नहीं जा रहा लेकिन उसकी देखा देखिए अगर कोई किसी के पैर में से रख रहा हो तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है ये भी बात है कहानी पढ़ रहा हूँ कहानी कहता हूँ एक माली है एक और एक बगीचे तो तो तो तो ने अंगाली को साने घोड़ा रोक दिया उसने कहा क्या करता है ये अंगूर तो तीस साल बाद आएगा और तू तो बस्तक होगा बी तुम क्या है दस साल की है? उस बुढ़े माली ने कहा की माली बहुत से उन वृक्षों के फल खाए जिन्हें हमने नहीं लगाया और लगाया था वो अभी नहीं उनके फल खाने का तो हम अगर ऐसे वृक्ष ना लगा जाए जिनके फल वो खाए जो हमसे पीछे हैं तो कर्तव्य पूरा नहीं होगा सभी फल हम अपने खाने के भी नहीं लगाते So, में का तो राजा ने कहा ठीक करी हिम्मत खुश है साहस खुश है और अगर तू जिंदा रहे और जिंदा रह तो पहले फल एक वृक्ष के मुझे वो माली और उसने पहले जो अंगूर आए थे तो सम्राट को भेजें सम्राट को कहा अंगूर पहुंचे और खबर पहुंची तो उस नाली में भेजेंगे जिससे आपने कहा की वो फल क्यों नहीं खा सकेगा तो सम्राट ने कहा की जितने अंगूर जितने भजन के उतने ही घर के टोपी में बात हम जान रहा है ये खबर तो पूरे गांव में कि एक अंगूर के झुक के भेजे और उत्तर में साधारण अंगूरों के लिए राजा ने मीरे दूसरे दिन दो सारे गाँव के लोग अंगूर लेकर आए अरे भारत जो सबसे पहले पहुँचे उसमें राजूर राजा को पहुँचे सबसे मीरे जवर आत भर हमारे साथ जाति नहीं होनी चाहिए राजा उठा तो राजा ने सिपाहियाँ इन सबको भगा दो और उनसे कहना पागलों पहले ये तो पूछ लेते कि किसके अंगुरों के बदले में उत्तर दिया तो अंग किसके अंगूर और पीछे राज क्या है वो तो पूछ लेते कि तुम बतंग लेके आ गए <laughs> तो वो पैर छूने से उत्तर भी मिलता है लेकिन किसके पैर छूनेगा वो बिना देखे जब कोई किसी के पैर में सिर्फ कर देगा तो पाएगा तो कुछ भी नहीं मिलता है, जा जा जा जा तो नहीं नहीं है वो जाते हो जाएगा तरीके मेहनत है और तब तब दो स्थितियाँ हो जाती है मेरे सामने बहुत बड़े प्रॉब्लम होते है। हैं मेरे सामने सवाल है जो और नौ सामने सवाल नहीं मेरे सामने सवाल यह कि मैं जानता हूँ कि पैर छूने का अपना रसान है और ये भी मैं जानता हूँ कि पैर छूने की अपनी मूलता और मूर्खता है ये मैं जानता हूँ की सौम्य से निन्या वाले लोग सिर्फ मूलता बस पैर छुए चले जा रहे हैं किसी का भी छुए चले जा इनको रोका देना जरूरी और ये भी मैं जानता हूँ की सौम्य एक आदमी भी है जिसको रोका जाना बिल्कुल ही अनुचित है और इसलिए दोनों बातें कहने से बड़ी मुश्किल हो जाती है कि मैं क्या कह रहा हूँ मेरा क्या मतलब है उससे बहुत कठ हो जाती और इसलिए मैं कहता हूँ कि रोकना चाहिए छूने जो वही रुकेगा वो ठीक है जो रुक जाएगा वो भी ठीक है जो इसलिए रुक जाएगा और जो नहीं रुकेगा उसमें कोई अर्थ है इसलिए तुम्हारी माने वाली जुम्मी मैं मीटिंग में माथूंगा मैं कहा की कि पैर छूने के लिए मैं मना करता हूँ कोई मेरा पैर न छू मैं मंच ऐसी उतरा और एक महिला ने आके कहा हम आपकी बात मानने ऐसी इनकार कर सकते मेरे पास आये और उसने कहा आपको क्या हक है रोके कोई हक नहीं मुझे क्या हक <आप> हो सकता है <laughs> सार्वजनिक <laughs> मुझे क्या हक <आप> हो सकता है लेकिन मैंने कहा इतना कोई दावा तो करे तो हो जाता है। जावा तो तब ठीक है फिर बात खत्म हो गई तुम्हारी जान तुम्हारी बहुत बोल क्या बात है तो दावा की पात्रता भी हो लेकिन दूसरा रुक गया है उसको कोई ज्यादा नहीं था वो किसी को देख के छू रहा था वो ठीक है वो भी छुटकारा हो गया ऐसी दिल्ली में कभी कभी मुझे भी चलना पड़ा मुझे इनकार स्वामी के वो being become suddenly independent independence one needs outdoor leisure would be good by any occupation but occupations like gardening or farming will do much good bodily mentally and intellectually on all layers of life it would be helpful